यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं विदधापू वै वे वेदांच प्रणोति तस्मे तंगु प्रकाशम मु शरण प्रबदे ओम स शांति शांति ही श्यव सूत्र वंदे पुनः ईश्वर मूर्ति भेद विभागिने विभागिनेोमवदव्यादेहाय दक्षिणा नम नमः शा शांति शांति शांति ही भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस ग्रंथ के 22वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं 23वें श्लोक की चर्चा प्रारंभ होनी है 21 और 22 इन दो श्लोकों के द्वारा भगवान भाष्यकार ने जिज्ञासुओं के उन शंकाओं का समाधान किया जो दो शंकाए तार्किक तथा सांख्य अनुयायियों के चित्त में प्राय आती है वे लोग आत्मा को स्वभावतः ही कर्ता भोक्ता मानते हैं तार्किक मीमांसक और तार्किक कहने से न्याय और वैशेक न्यायिक और मीमांसक ये तीनों आस्तिक हैं, लेकिन आत्मा को स्वत ही कर्ता भोक्ता मानते हैं तो आत्मा उनके संस्कार से संस्कारित जिज्ञासुओं को कर्ता भोक्ता के रूप में प्रतीत होगा तो कर्तृत्व भोक्तृत्व यह विशेषता आत्मा में रहते हुए आप आत्मा को निर्विशेष कैसे कर सकते हैं वेदांती आत्मा को निर्विशेष कह रहे हैं लेकिन न्याय नयायिक वैशेषिक सांख्य और क्या योग, योगियों को सांख्य को छोड़कर के पूछ लो तो वे कहेंगे कि आत्मा कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप विशेषता वाला सांख्य और योगी जो आत्मा में कर्तृत्व मानने वाले और भोक्तृत्व मानने वाले ये तीन हैं इनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहेंगे कि आत्मा में कर्तृत्व स्वाभाविक नहीं है आत्मा करता नहीं है कर्त्री प्रकृति है लेकिन प्रकृति के द्वारा किए गए कर्मों का फल भोक्ता आत्मा पुरुश है पुरुष है पुरुष में यानी आत्मा में केवल भोक्तृत्व है कर्तृत्व नहीं दो आस्तिकों के मतानुसार वे दो आस्तिक है सांख्य और योगी वे कहेंगे आत्मा में कर्तृत्व तो नहीं है वो प्रकृति में है लेकिन भोक्तृत्व आत्मा में स्वाभाविक है तो उनके अनुसार कर्तृत्व रूप विशेषता से तो रहित होगा सांख्य योगी के अनुसार आत्मा किंतु भोक्तृत्व रूप विशेषता आत्मा में रहेगी तब भी आत्मा सविशेष होगा तो भोक्तृत्व रूप विशेषता से युक्त आत्मा को आप वेदांती निर्विशेष कहने का दुस्साहस कैसे कर रहे हो ये सांख्य और योगी के अनुयायी कह सकते हैं ना? इसका उत्तर देते हुए ये कहा गया कि वस्तुतः कर्तृत्व और भोक्तृत्व आत्मा की उपाधिभूत अंतकरण कहो या बुद्धि कहो उसमें और अज्ञान यानी अविवेकवशात कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप विशेषता वाले उपाधि में आत्मा का तादात्म्य संसर्गाध्यास होता है और जिसके साथ तादात्म्य रूप संसर्ग संसर्गाध्यास हुआ उसका कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म आरोपित होता है आत्मा में इसलिए आत्मा में आरोपित कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप विशेषता है और परमार्थतः आत्मा कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप विशेषता से रहित निर्विशेषी है ये उन कर्तृत्व भोक्तृत्व में दोनों या दो में से केवल भोक्तृत्व रूप विशेषता से युक्त आत्मा को मानने वाले के प्रश्न का उत्तर 21वें श्लोक में भगवान भाष्यकार ने दिया है और 22वें श्लोक में ये तार्किकों के संस्कार से संस्कारित बुद्धि वाले जिज्ञासु के मन में एक शंका आती है तर्कशास्त्र शास्त्र पढ़कर के फिर वेदांत पढ़ रहा है तो उसके मन में तर्कशास्त्र का अध्ययन करते समय संस्कार पड़ा हुआ रहेगा कि नौ द्रव्य में से एक आत्मा द्रव्य है और चौबीस गुणों में से कुछ न कुछ गुण किसी न किसी द्रव्य में रहते ही हैं तो आत्मा में जो 24 गुणों में से बुद्धियादि विशेष गुण है आठ वो रहते हैं तो बुद्धियादि आठ विशेष गुणों से युक्त आत्मा होगा बुद्धि यानी ज्ञान तो ज्ञान है इच्छा है राग द्वेष, सुख दुख धर्म अधर्म और संस्कार संस्कार का जो तीन अंश हैं तीन भाग है उसमें से भावना रूप संस्कार ये विशेष गुण है नौ द्रव्यों में से आत्मा के ही आत्मा में समवाय संबंध से इन गुणों को कहीं कहा रहते हैं ऐसा खोजोगे तो नौ द्रव्यों में से आठवा द्रव्य जो आत्मा है वही समवाय सम्बन्ध से इन गुणों को आश्रय देने वाले के रूप में आपको तर्कशास्त्र में मिलेगा उपलब्ध होगा तो ये इच्छादी गुणों से युक्त आत्मा को आप निर्गुणम निष्क्रियम कैसे कह सकते हो और क्रिया यानी कर्म और कर्म भी किसमें रहता है समय संबंध से द्रव्य में ही गुण और कर्म ये दोनों समय संबंध से द्रव्य में रहता है लेकिन आत्मा में कर्म नहीं रहेगा नौ द्रव्यों में से चार पांच द्रव्य को कहा जाता है मूर्त चार द्रव्यों को कहा जाता है विभू नौ द्रव्य हैं न उसमें से पांच मूर्त द्रव्य है और चार विभू द्रव्य है पांच मूर्त द्रव्यों में रहने वाला पांचों द्रव्य का सामान्य लक्षण होगा मूर्त पदार्थ का क्रियावत्वम मूर्तत्वम जो समवाय सम्बन्ध से क्रिया का आश्रय बने समवाई बने उसे कहा जाता है मूर्त द्रव्य तो नौ द्रव्य में से पांच द्रव्य में क्रिया रहती है वे पांच द्रव्य कौन कौन है पृथ्वी जल तेज वायु और मन नवम द्रव्य ये पांचों क्रियावान होने से मूर्त द्रव्य कहलाते हैं और अमूर, अ, अमूर्त द्रव्य है विभू द्रव्य तो ये जो वायु और मन के बीच में चार द्रव्य हैं आकाश काल दिशा आत्मा ये मूर्त नहीं विभू कहलाता है जो क्रियावान है वो मूर्त क्रिया रहित है वो विभू ये विभू है आत्मा किन के मत में तार्किकोण के मत में लेकिन गुण आश्रय होने से सगुण हो जाएगा और ये आत्मा के वस्तु तो ही इच्छादि गुण है वास्तविक है इसलिए माना जाएगा वास्तविक ही आत्मा सगुण है और सगुण आत्मा को आप निर्गुण कैसे कहते हो और तार्किक और ये जो मीमांसक है वो सक्रिय भी मानते हैं आत्मा को कर्ता जो होगा वही भोक्ता होगा तो आत्मा में ही कर्तृत्व है भोक्तृत्व है तो कर्ता कहा जाता है क्रियाश्रय को तो क्रियाश्रय भी आत्मा है तो सक्रिय होता हुआ उसे निष्क्रिय कैसे कहोगे सगुण होता हुआ उसे निर्गुण कैसे कहोगे लेकिन वेदांति कहते हैं तो वेदांत अर्थ के विषय में आत्मा का स्वरूप प्रतिपादन करने वाले वेदांत ने आत्मा को निर्गुण बताया निष्क्रिय बताया ईश्वर शंका हुई वेदांत वेदांत के इस द्वारा प्रतिपादित आत्मा के निर्गुणत्व विषयक शंका और सक्रियत्व विषयक शंका इसका समाधान करते हुए ये बताया गया कि आप जिन गुणों को आत्मसमवेत देख रहे हो समवेद कहते हैं समवाय रहने वाले को और आत्मसमवेत का अर्थ निकलेगा आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहने वाला आत्मसमवेत कहा जाएगा तो राग जो गुण है वे आत्मसमवेत है का मतलब आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहते हैं ऐसा आप लोग मानते हो यह आपके बुद्धि की कल्पना है वेद ऐसा नहीं मानता वेदानुकूल स्मृति भी ऐसा नहीं मानती वेद तो कहता है कि ये सब मन है यानी मन के गुण है विकार है इच्छा द्वेष आदि ये सब ये तत् सर्वम मन एव ण्य में कहा इन सब का नाम लेकर के तो मन के गुण होने से मन तो आत्मा की उपाधि है और उस इच्छादी गुण वाले मन रूप उपाधि में अविवेक से तादात्मस आत्मा का हुआ और फिर मन रूपी आनात्मा के धर्मों का आत्मा में आरोप हुआ इच्छा गुणों का और आत्मा को सगुण कहा जा रहा है वेदांतमत व्यवहार काल में तो जैसे आरोपित कर्तृत्व भोक्तृत्व है ऐसे आरोपित ही सगुणत्व है आत्मा में न कि वास्तविक वस्तुतः आत्मा निर्गुणी होगा यह बताया गया आत्मा के निर्गुणत्व विषय आक्षेप का समाधान करते हुए 22 बाईसवें श्लोक में और इसके लिए अंतकरण के ही इच्छादी गुण हैं इसे अन्वय सहचार वितरिक सहचार से सिद्ध किया जागृत और स्वप्न में हम देखते हैं आत्मा में क्या आत्मा की उपाधि, भूत, बुद्धि नाम रूप से अभिव्यक्त अवस्था में रहती है तो उस समय इच्छादि गुण भी बुद्धि में विद्यमान जो है वे उससे उपहित तो आत्मा में प्रतीत होते हैं जैसे नील वस्त्रादि के नीलादि रूप नील वस्त्रादि के समीपवर्ती स्फिक में प्रतीत होते हैं नील स्फटिक ऐसा व्यवहार होता है ऐसे आत्मा का इच्छादि गुणवान के रूप में व्यवहार काल में व्यावहारिक इच्छादी गुणों से युक्तया भान होता है प्रतीति होती है और उसी समय स्फटिक स्वरूपतः जैसा श्वेत है ऐसे ये भी श्वेत है इसे अन्वय सहचार व्यतिरिक्त सहचार से बताते हुए कहा कि बुद्धि के रहते हुए इच्छादी गुणों की प्रतीति होती है और सुषुप्ति अवस्था में नाम रूप से अभिव्यक्त बुद्धि के न रहने से कोई इच्छादी गुण भी नहीं होता है इसका अर्थ है कि जिसके अभिव्यक्त होने से इच्छादी प्रतीत होते हैं जिसके न रहने पर इच्छादी की प्रतीति नहीं होती वस्तुतः ये इच्छादी गुण उसी के हैं, मन के है अंतकरण के हैं और तद उपाधिक आत्मा में आरोपित होते है यह चर्चा 22वें श्लोक में हुई अब 23वें श्लोक में भगवान भाष्यकार इन उपाधियों से रहित आत्मा का स्वतः स्वरूप सच्चिदानंद ही है और सच्चिदानंद से अतिरिक्त यदि अहमअर्थ आत्मा मनुष्यवादि विशेषता वाला प्रतीत होता है जन्मादि विकारादि वाला प्रतीत होता है तो वो सब का सब आरोपित है कल्पित है इसे स्पष्ट कर रहे हैं अभी तक के ग्रंथ के द्वारा यही बात बताई गई है कि आत्मा में उपाधिक विकारादि है और उस उपाधि से रहित निरूपाधिक आत्मा का स्वतः स्वरूप क्या होगा फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप नहीं है तो आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप क्या है तो आत्मा के स्वाभाविक स्वरूप को बता रहे हैं और उससे अतिरिक्त स्वरूप जो भी होगा वह औपाधिक होगा इसे सदृष्टान्त बता रहे हैं तेईसवें श्लोक में तो तेईसवें श्लोक का उच्चारण कर लें प्रकाशोर्क्य तो थोष्णता। थोष्णता। स्वभाव, सच्चिदानंद। स्वभाव सच्चिदानंद। तो अर्क यानी सूर्य तो सूर्य देव में जो प्रकाश है जल में जो शैत्य है अग्नि में जो उष्णता है यह अर्दि का स्वाभाविक है प्रक... सूर्य का प्रकाश स्वाभाविक है किसी उपाधि निमित्तक नहीं है स्फटिक में जैसे शौक्ल्य स्वाभाविक है नीलिमा आदि औपाधिक है ऐसे स्पटिक के स्वाभाविक सौक्ल्य के तरह सूर्य का प्रकाश स्वरूप है स्वरूप किसी निमित्त तक नहीं होता स्वरूप कहते हैं उसी को जो वस्तु का अपना निजी धर्म है निजी स्वरूप है और जल में शीतता स्वाभाविक है यदि जल में शीतता से विपरीत औष्ण्य प्रतीत होता है शैत्य से विपरीत औष्ण्य प्रतीत होता है तो वो उसका औष्णीय स्वभाव नहीं है औष्णीय स्वभाव तो अग्नि का है और यदि औष्ण आउश्न, स्वभाव से विपरीत सहित्य स्वभाव वाले जल में औष्ण्य प्रतीत होगा तो मानना होगा अग्नि के संपर्क से जल में औष्ण है जैसे स्फटिक में नीलिमा नील वस्त्रादि के सन, सन्निधि के कारण है औपाधिक है ऐसे अग्नि के संपर्क से औष्ण्य है और स्वतः उसका शहित्य है अग्नि का उष्णत्व किसी अन्य निमित्त तक नहीं है अग्नि स्वतः ही उष्ण होता है तो इस प्रकार ये तीन दृष्टांत है सूर्य का जल का और अग्नि का स्वाभाविक स्वरूप बताने वाला और स्वाभाविक स्वरूप क्रमत हुआ औष्ण्य प्रकाश शैत्य औष्ण्य स्वाभाविक स्वरूप है इन तीनों का ऐसे आत्मा का बिना उपाधि के निरूपाधिक आत्मा का स्वरूप होगा कहते हैं सच्चिदानंद नित्य निर्मलता आत्मन स्वभाव उत्तरार्ध में तीन पद हैं स्वभाव एक पद और सच्चिदानंद नित्य निर्मलता दूसरा और तीसरा आत्मन आत्मन कितने स्थान पर बनता है और द्वितीय बहुवचन तो चार प्रथमा द्वितीय के बहुवचन में और पंचमी ष्ठी के एक वचन में आत्मन बनेगा तो उन चार में से आत्मन यहां ष्ठी का एक वचन है तो आत्मन स्वभाव के साथ अन्वय करिए आत्मन स्वभाव यानि आत्मा का स्वरूप स्वभाव शब्द यहां पर स्वरूप के लिए है आत्मा का स्वरूप है कौन है आत्मा का स्वरूप तो सच्चिदानंद निर्मलता आत्मा स्वतः निर्मल है राग द्वेष रागद्वेश मल आत्मा में नहीं है निर्दोष है निर्दोषम ही समम ब्रह्म गीता गति है कि ब्रह्म दोष शब्दित अशुद्धि से रहित है और सत का अन्वय आनंद चित्त के साथ भी आनंद के साथ भी करिए तो सचित का अर्थ हो जाएगा नित्य चिद रूप और सदानंद का अर्थ हो जाएगा नित्य आनंद रूप जो निर्मल आत्म स्वरूप हैं वह उसका स्वाभाविक स्वरूप क्या है तो उसका स्वरूप है सचित सदानंद नित्य विज्ञान और नित्य आनंद यही आत्मा का स्वभाव है निर्म, निर्मलता और नित्य चिद्रूपता नित्य ज्ञान रूपता नित्य निर्मलता यह आत्मा का स्वभाव है स्वरूप है और इस स्वरूप से अतिरिक्त तो कोई भी स्वरूप आत्मा का प्रतीत हो रहा है यदि तो उसे औपाधिक स्वरूप समझना आत्मा का स्वतः स्वरूप नहीं है यदि मलिन आत्मा प्रतीत हो रहा है तो किसी न किसी मलिन उपाधि के कारण आत्मा में मलिनता प्रतीत हो रही है ऐसा समाज से स्फटिक में शौकले से अतिरिक्त नीला पीला हरा लाल कोई भी रूप दिखे वह पास में विद्यमान उपाधि का रूप आरोपित हो रहा है स्फटिक में ऐसे यहां पर जो आत्मा का स्वभाव बताया है नित्य ज्ञान नित्य आनंद नित्य निर्मलता इससे अतिरिक्त आत्मा में थोड़ी भी यदि मलिनता प्रतीत होती है आंशिक भी जड़ता प्रतीत होती है चिद्रूपता की विपरीत है जड़ता और थोड़ा भी आनंद से विपरीत शोक प्रतीत होता है दुख प्रतीत होता है तो वह आत्मा के स्वरूप से विपरीत होने से उसे औपाधिक समझना जल का स्वरूप जैसा शैत्य है और उससे विपरीत यदि जल में प्रतीत होता है औष्ण्य तो अग्नि के संपर्क से हैं ऐसे नित्य ज्ञान नित्य आनंद और नित्य निर्मलता से अतिरिक्त कुछ भी आत्मा में यानी स्वयं आप में आत्मा तो आप है ना यानी अहम है तो अहम अर्थ में इनसे इन अतिरिक्त जो भी प्रतीत होता है उसे समझना औपाधिक ही ये यहाँ पर बताया गया कि प्रकाश तोयस्य शैत्यम और यथा यथा यथा शब्द दृष्टांत अर्थ में और के अनुरोध से उत्तरार्ध में जो दृष्टांत बताया गया वहां पर प्रारंभ में तथा शब्द का अध्यय कर दीजिए तथा आत्मन हा सच्चिदानंद नित्य निर्मलता स्वभाव ऐसे लगाना और दहरीदीप न्याय से स्वभावपद का अन्वय यहाँ पर भी कर दीजिए दोनों के साथ तो अर्क यथा अर्क प्रकाशः स्वभाव यथा तोयस्य शैत्य स्वभाव यथा उष्णता स्वभाव तथा आत्मनः सच्चिदानंद निर्मलता स्वभाव यह अन्वय होगा <coughs> अब अभी तक की चर्चा से यह ज्ञापित हुआ कि आत्मा स्वतः निर्विकार है तो निर्विकार आत्मा स्वभावतः यदि है तो आत्मा का ज्ञाता के रूप में भान कैसे प्रतीत हो रहा है प्रमाता के रूप में ज्ञाता का मतलब प्रमाता और प्रमाता किसको कहते हैं ज्ञाता कहो प्रमाता कहो ज्ञान आश्रयत्वम ज्ञातृत्वम प्रमा आश्रयत्वम प्रमातृत्व जो प्रमा का आश्रय बने उसे कहा जाता है प्रमाता और प्रमा किसको कहा जाता है कोई भी ज्ञान यथार्थ ज्ञान यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहता है ज्ञान के कितने प्रकार इसे हाँ? दो कौन से कौन से है हाँ? तीन प्रकार का ज्ञान है यथार्थ शब्द का व्यावर्तय यथार्थ ज्ञान यहां पर यथार्थ यह विशेष है ना ज्ञान का और विशेषण विशेषण होता है व्यावर्तक तो यथार्थ इस विशेषण का व्यावर्तित ज्ञान कौन होगा तो ज्ञान तीन प्रकार का संशयात्मक ज्ञान वी विपर्यात्मक ज्ञान और यथार्थ ज्ञान संशय रूप ज्ञान है पुरुषो वा स्थान वा स्थानुर्वा पुरुष हुआ संस्यात्मक ज्ञान हुआ स्थानुरेव न पुरुष ये यथार्थ ज्ञान है और पुरुष एवं न स्थान यदि स्थानों को देख करके ये पुरुष ही है ये ज्ञान हो जा विपरीत रस्सी को देख करके मंड अंधकार में किसी को सर्पोयम ये ज्ञान हुआ ये विपर्य विपर्य यानी विपरीत ज्ञान भ्रम अध्यास और संशय सर्पो सर्पोवा रज्जुआ ये संशय है और रज्जु रियम ये रज्जु है यह यथार्थ ज्ञान तो यम रज्जु इसे प्रमा कहा जाएगा और रज्जुर्वा सर्पोवा ये संशय उपज्ञान कहा जाएगा वो भी यथार्थ शब्द का व्यावर्त होगा और सर्परेव न रज्जु इसको भी कहा जाएगा विपरीत ज्ञान वो भी यथार्थ इस विशेषण का व्यावर्त्या है और यथार्थ ज्ञान है रज्जु रेव इम ये रज्जु ही है ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान है इस ज्ञान के विशेषणभूत यथार्थ शब्द ने संस्यात्मक ज्ञान का और विपर्य रूप ज्ञान का व्यावर्तन कर दिया वो प्रमाता है जिसे यथार्थ ज्ञान होता, प्रमा होता है प्रमा होता है होती है प्रमा आश्रयत्व प्रमातृत्व और ज्ञाता तो कहा जाएगा ज्ञान आश्रय मात्र को तीनों प्रकार के ज्ञान का जो आश्रय है वो ज्ञाता और तीन प्रकार के ज्ञान में से केवल प्रमा का जो आश्रय है उसे कहा जाएगा प्रमाता यथार्थ ज्ञान का आश्रय प्रमाता तो ये जो आत्मा है उसे कभी संशय होता है कभी भी विपर्य होता है तो ये स्थानु है कि पुरुष है ऐसा मुझे संदेह है यानी संशयात्मक ज्ञानवान मैं हूँ ये सर्प ही है इस भ्रमात्मक ज्ञान वाला भ्रांत पुरुष रूप ज्ञाता मैं हूँ और ये रस्सी ही है इस प्रमा से संपन्न मैं प्रमाता हूँ ये ज्ञान आत्मा का ज्ञाता के रूप में जो हो रहा है आत्मा निर्विकार है यदि तो ये जो तीन प्रकार का ज्ञान बताया ना ये उत्पन्न होने वाला ज्ञान है विकार शब्द का अर्थ होता है कार्य और कार्य का जो आश्रय बने उसे कहा जाएगा विकारी जैसे ज्ञान जिसमें रहता हो ज्ञानी ऐसे विकार जिसमें रहेगा वो विकारी तो तीनों प्रकार का जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वह विकार कहलाता है और यह विकार किसमें भास रहा है अनुभव से आत्मा में तो मैं जानता हूं कहो या अहम ज्ञाता कहो ये भान यात्रित्वेन रूपे न, आत्मा का जो हो रहा है ये न होने की आपत्ति आएगी यदि आत्मा को निर्विकार कहोगे तो लेकिन अनुभव सिद्ध अर्थ का युक्ति से अपलाप नहीं किया जा सकता ना ये अनुभव है सबको ये भान हो रहा है कि मैं संशय ग्रस्त हूं मैं इस समय भ्रांति में पड़ा हुआ हूं भ्रांत हूं मुझे यथार्थ निर्धारण है ये विकारात्मक ज्ञान से युक्त आत्मा को बता रहा अहम अर्थ को यानी आत्मा को बता रहा तो आत्मा की निर्विकारता विरुद्ध ये आत्मा को विकारित रूपे रूपेण विषय करने वाला ज्ञान है अनुभव है ये अनुभव कैसे उपपन्न होगा सिद्ध होगा ये एक आशंका होती है उसका समाधान करने के लिए चौबीसवा श्लोक है चौबीसवें श्लोक का उच्चारण कर लें। आत्मना आत्मन सचिद सचिद सच्च। बुद्धिवृत्तिवय संयोज्य चावि जाति प्रवर्त अहम जानामी ये जो अनुभव हो रहा है ये भी अध्यासात्मक अनुभव है अध्यास यानी भ्रांति अविद्यक है ये भी अनुभव तो इसमें दो अंश है उनको मिला करके अध्यास तो सत्यानृत मितुनीकरण होता है ना ऐसे अनात्मा कार्यक्रम संगत और अस्मद अर्थ आत्मा का संसार संसर्ग संसर्गाध्यास और अनात्मा का स्वरूप संसर्ग संसर्गाध्यास करके मैं मनुष्य हूं मैं सन्यासी हूं मैं ब्रह्मचारी हूं इत्यादि व्यवहार होता है इसमें दो अंश है आत्मांश स्वरूप अध्यस्त एक अंश है और एक संसर्ग मात्र अध्यस्त है स्वरूप अनध्यस्त है ऐसा अंश तो यहां पर भी मैं जानता हूं मैं ज्ञान में दो अंश है एक अंतकरण का परिणाम रूपा वृत्ति और उस वृत्ति के अधिष्ठान के रूप में वृत्ति के प्रकाशक के रूप में वृत्तिस्थ एक चिदाभास आत्मा का चेतनांश है वो वृत्ति का अधिष्ठान साक्षी इन दोनों को मिला करके आत्मा के सच्चिद को और अंतकरण की जो वृत्ति है वह ये दो हो गए अंतकरण की वृत्ति हुई अनात्मा आत्मा का सचिद अंश हो गया आत्मा और ये दोनों हैं अलग अलग क्षीर और नीर के तरह दूध और पानी के तरह अलग अलग है लेकिन अविवेके अज्ञानवशात अविवेके कह, कहा पर है उत्तरार्थ में तीसरा पद संयोज्य पहला है दूसरा च है तीसरा अविवे के अविवेके का अर्थ है अज्ञानार्थ ये दोनों अलग अलग है सच्चिद अंश आत्मा है और वृत्ति अनात्मा अंतकरण का परिणाम होने से अनात्मा है ये दोनों पानी और दूध के तरह अलग अलग है लेकिन आपस में मिल जाते हैं तो फिर दूध और पानी को अलग अलग समझना हम लोगों को कठिन पड़ता है ऐसे अविवेक के कारण ये दो आत्मा और अनात्मा एकत्र हो गए मिल गए आपस में तो ये कहा कि आत्मनोव आत्मन सचिद आत्मा का जो सच्चिद है यानी नित्य ज्ञान रूप आत्मा है उसका वो नित्य ज्ञान रूप अंश और बुद्धि की वृत्ति ये दूसरा एक अंश हो गया अनात्मा पदार्थ हुआ और इति द्वयम ये जो दो हैं आत्मा का सच्चिदानंद एक और बुद्धि की वृत्ति रूप ये दूसरा अनात्माश इन दो आत्मा और अनात्मा के अंशों को ये द्वय शब्द से लेना इन द्वय को संयोज्य का अर्थ मिलाकर इन दोनों को मिलाना का अर्थ है संश्लिष्ट संसर्ग अध्यास का हो गया तो संसर्ग संसर्गाध्यास होने से इन दोनों का संयोज्य में क्वा प्रत्यय है अर्थ में और इस संसर्ग अध्यास का निमित्त बताया कारण बताया अविवेकेन न ये तृतीया कारण अर्थ में है हेतु अर्थ में है तो अविवेक यानि अज्ञान रूप हेतु के कारण हेतु से इन आत्मांश को तथा अनात्मांश इन दोनों को मिला करके ये हुआ एक प्रकार से सत्यानृत मिथुनीकरण ब्रह्म सूत्र के अध्यास वास्य में कहा गया है सत्यान्द्रित मिथुनीकरण ये एक शब्द है अध्यास का पर्याय वाचक अध्यास है सत्य अंश यहां सच, सच्चिद अंश और आंध्रित अंश है बुद्धिवृत्ति और इन दोनों को संयोज्य थे यानी मिथुनीकृत मिथुनीकरण दोनों का दोनों को मिला दिया और कैसे मिला दिया ये आत्मा नत्मा को ये तो अंधकार और प्रकाश के तरह विपरीत स्वभाव वाले रहते इनके पृथक्ता का अज्ञान होने से यह है भिन्न लेकिन भिन्नता का अज्ञान है उसे अविवेक शब्द से कहा गया तो अविवेके संयोज्य इन दोनों को मिला दिया और फिर जाना इति प्रवर्तते तो जाना ये व्यवहार होता है शब्द प्रयोग होता है का मतलब व्यवहार काल में आत्मा ज्ञाता बन जाता है जानामी इति प्रवृत्ति का अर्थ है ज्ञाता के रूप में प्रवृत्त होता है प्रतीत होता है आत्मा ज्ञाता के रूप में भास रहा है तो इस प्रकार आत्मा में ज्ञातृत्व ये विकार है ज्ञान और वह विकार स्वतः नहीं है अध्यस्त है दोनों का संयोजन होने के बाद ज्ञाता करके कहा जाता है तो अध्यास निमित्त होने से आरोपित हुआ ज्ञातत्वात्मा का ज्ञातत्व को परमातृत्व कहो इसलिए ये पूर्वाचार्यों ने कहा अन्वेष्टव्यात्म विज्ञात प्राक प्रमातम अन्विष्ट सत पापम दोषादि वर्जितः ये एक शंकराचार्य जी के पूर्ववर्ती जो आचार्य लोग हुए हैं वेदांत के उन्होंने इस श्लोक में ये बताया कि दो आत्मा है वेदांत के आचार्यों ने कहा दो आत्मा है एक अनवेष्टव्य आत्मा अन्वेष्टव्य किसको कहते हैं अन्वेषण कहते हैं खोज को और खोज के विषय को कहा जाता है अनवेष्टव्य अन्वेषण का विषय अन्वेष्टव्य और अन्वेषण शब्द का अर्थ है खोज तो जिसकी खोज की जा रही है उसे अन्वेष्टव्य कहा जाएगा और जो खोज कर रहा है उसे अन्वेष्टा कहा जाएगा अन्वेष्टा अन्वेषण ये त्रिपुटी है ये त्रिपुटी मैं अन्वेष्टा कौन है प्रमाता तो अनवेष्टव्यात्म विज्ञान प्राक प्रमात आत्मन तो आत्मा में प्रमात्रित्व है कब तक तो कहते प्राक अने पहले तक प्राक शब्द का पहले किससे पहले तक तो विज्ञानात प्राक का अर्थ निकलेगा विज्ञान से पहले आत्मा में प्रमातव है यानी प्रमाता रूपात्मा है किसके विज्ञान से पहले तो अनवेष्टव्य आत्मन तो जो अनवेष्टव्य आत्मा है उसके विज्ञान से पहले तक आत्मा में प्रमात्रित्व है वो अन्वेष्टव्य आत्मा कौन है जिसको यहां पर तेईसवे श्लोक में सच्चिदानंद निर्मल बताया जिसका स्वभाव सच्चिदानंद निर्मलता है स्वरूप है उसे यानी निरुपाधिक आत्मा स्वरूप को कहा जाएगा अनवेष्टव्य आत्मा और अन्वेषण करने वाला आत्मा है प्रमाता तो अन्वेषव्य आत्मा में आ, आ, आत्मा में अन्वेष्टत्व यानी अन्वेषण कर्तृत्व कब तक है तो अन्वेष्टव्य आत्मा का अनुभव होने से पहले तक प्रमाता है आत्मा और कहते हैं विष्ट सतैव पाप्म दोषादिवर्जित और जैसे ही अन्वेष्टव्य आत्मा का अन्वेषण पूरा होता जिसकी आप खोज कर रहे हैं उसकी खोज पूरी हो जाती है तो फिर आप तो रहते हैं लेकिन प्रमाता के रूप में नहीं खोजने वाले के रूप में नहीं जिसको खोजा गया उसके रूप में आप रहते हैं यहाँ खोज है स्वाध्याय स्वाध्यादि के द्वारा अनवेष्टव्य आत्मा यानी अनुरूपाधिक आत्मा का मय के रूप में स्पुरण तो जैसे ही मय के रूप में सच्चिदानंद निर्मल स्वरूप स्फुरित होता है तो माना जाता है आप जिसकी खोज कर रहे थे वह खोज पूरी हो गई अपने आप को ही खोज रहे थे अपने वास्तविक स्वरूप को खोज रहे थे जो इस समय प्रतीत हो रहा है प्रमातादि के रूप में जानामी इत्यादि के रूप में ये भी हम हैं लेकिन हमारा यह आध्यासिक स्वरूप है औपाधिक स्वरूप है और हम खोज रहे अपने आप को यानी हमारे अपने ही निरूपाधिक स्वरूप को और निरूपाधिक स्वरूप है आत्मा सच्चिदानंद निर्मलता जिसका स्वभाव बताया गया वो और उसका मय के रूप में अनुभव होते ही जो प्रमात्रित्व का निमित्त भूत बुद्धिवृत्ति और सच्चिद अंश का संयोजन में निमित्त भूत अविवेक कहो अविद्या कहो नष्ट हो जाती है अहम ब्रह्माष्टमी ऐसा अनुभव होते ही अनुभव समकाल में और जैसे वो अविद्या समाप्त हो गई आवरण भंग हुआ तो वृत्ति भी आविद्या तथा तो आविद्यक जगत को बाधित करके निवृत्त हो जाती है निर्बाधित हो जाती है स्वयं कतक रेणु का दृष्टान्त तो बताया था ना उसके अनुसार फिर जो शेष रहता है वृत्ति के भी बाधित होने के बाद वो रहता है जो आत्मा का निरूपाधिक स्वभाव बताया है स्वभाव सच्चिदानंद सच्चिदा नित्य निर्मलतात्मन वो शेष रहेगा और वो चेतन होने से स्वयं सूरित होगा तो अन्विष्ट सो तो जैसे ही अनवेष्टव्य आत्मा का निरूपाधिक आत्मा का मैं के रूप में अनुभव हुआ तो अन्वेषण पूरा हुआ तो फिर प्रमातव विष्ट सात प्रमा दोषारी वर्जित तो निर्दोष निर्मल को प्रतीत होगा पापादि दोषों से रहित प्रतीत होगा ब्रह्म में कोई पापादि नहीं है ना वो अपाप विद्धम है वो पापादि से रहित है पाप विद्ध कहा जाता है पाप से युक्त और अपाप विध्म का अर्थ निकलेगा आदि से रहित निर्मल वो ये बताया कि इन दो अंशों को अविवेक के कारण जोड़ करके यानी अध्यास करके अध्यास काल में जानामी ऐसी प्रतीति आत्मा की होती है ज्ञाता के रूप बाद में वो ज्ञाता के रूप में नहीं ज्ञान के रूप में स्वयं ही स्पुरत होगा ये चौबीसवे श्लोक में कहा गया 25वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूर्ण पूर्ण पूर्णस्य पूर्ण पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांति शांति शाति के शवं बादरायन सूत्र भाष्य वंदे पुनः श्वरो गुरात्मे मूर्ति भेद विभागिनेो नदव्यादेहाय दक्षिणा मूल